जिस नाले के पास अंकिता की लाश मिली थी उसके नजदीक के ही कस्बे में रहने एक आदमी ने पुलिस को बताया ये कि उसने योगेंद्र को वहां भागते हुए देखा था उसने पुलिस को बताया कि दो दिन पहले रात के समय में उसने उस नाले के पास दो आदमियों को जाते हुए देखा था वहां कोई आता जाता नहीं है ऐसे में इतनी रात को उन्हें देखकर उसने उन दोनों आदमियों को रोकने की कोशिश की लेकिन वो दोनों रुकने के बजाय और तेजी से भागने लगे उन दोनों का चेहरा भी उसने देख लिया था इसके बाद अगले दिन जब उसने अखबार में योगेंद्र की फोटो छपी देखी तब उसे याद आया कि नाले के पास वही भाग रहा था उस कस्बे के आदमी ने बताया कि योगेंद्र उस रात को नाले की पश्चिम दिशा की तरफ भागा था अब ये कन्फर्म तो नहीं था कि वो आदमी सच में योगेंद्र ही था कि कोई और, और क्या पता वो दक्षिण दिशा की तरफ भागा था या नहीं और ये भी नहीं पता था कि अभी वो यहाँ आस के एरिया में मौजूद है भी या भाग गया लेकिन फिर भी संगीता पूरी टीम के साथ उसे ढूंढने में लगी हुई थी संगीता के साथ विक्रांत को लेकर कुल दस लोगों की टीम थी और कुल पांच गाड़ियां थी हर गाड़ी में दो दो लोग मौजूद थे वहां पहुंचने से पहले ही संगीता ने उस एरिया के लोकल पुलिस से कांटेक्ट कर लिया था और उनसे उस एरिया के सभी सीसीटीवी फुटेज मांग लिए थे उसके बाद सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से पूरी टीम को अलग अलग कस्बों में सर्च ऑपरेशन में लगा दिया था विक्रांत भी श्रेयस के साथ मिलकर संगीता के ऑर्डर के हिसाब से सर्च अभियान में लगा हुआ था विक्रांत को नाले की दक्षिण दिशा में भेजा गया था वहा उस एरिया में तकरीबन चार पांच कस्बे थे तकरीबन 50 से 60 हजार आबादी का एरिया था जिसमें विक्रांत और श्रेयस राव को मिलकर सर्च अभियान चलाना था मतलब की विक्रांत को आज काफी काम करना था मेन टीम से अलग होने के बाद जब विक्रांत और श्रेयस नाले की दक्षिण दिशा में योगेंद्र को ढूंढने के लिए निकले तो रास्ते में श्रेयस संगीता के काम करने के तरीके से काफी नाराज दिख रहा था उसने कहा कि जब यहाँ की लोकल पुलिस ऑलरेडी है तो फिर हमें क्यों सर्च में लगाया है लोकल पुलिस को इस एरिया के बारे में ज्यादा अच्छे से पता है हमें तो कुछ पता भी नहीं है उन्हें ही सर्च में लगा देना था हमें तो फालतू ही यहाँ लेकर आए हैं और मुझे तो ये भी नहीं समझ आ रहा कि जब उस आदमी ने बताया कि उसने योगेंद्र को पश्चिम दिशा में भागते हुए देखा है तो हमें दक्षिण दिशा में क्यों सर्च करने के लिए भेजा है सभी को पश्चिम दिशा में ही लगाना था ना जिसे साथ मिलकर सब उसे जल्दी से ढूंढ लें इसके बाद श्रेयस ने एक और सवाल उठाया इस बात की क्या गारंटी है कि उस आदमी ने सारी सही इन्फॉर्मेशन दी है हो सकता है कि उसने गलत जानकारी दी हो हो सकता है कि वो खुद योगेंद्र को पहचान ना पाया हो और सबसे बड़ी बात उसने दो दिन पहले किसी को भागते हुए देखा था तो अगर सच में वो व्यक्ति योगेंद्र ही था तो क्या अब तक यही कस्बे में ही छिपा रहेगा क्या श्रेयस की बातें सुनकर विक्रांत ने कोई टिप्पणी तो नहीं की लेकिन उसका मूड काफी खराब हो गया इससे पहले जब ऑफिस से निकल रहे थे तब तो श्रेयस सबसे ज्यादा जोश में दिख रहा था लेकिन अब यहां पहुंचने के बाद उसका सारा जोश ठंडा पड़ गया था। अब उसे संगीता की प्लानिंग में ही दोष नजर आ रहा था विक्रांत को पता था कि श्रेयस डिपार्टमेंट के सबसे पुराने और एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स में से एक है तो हो सकता है कि उससे जूनियर संगीता को उसके आगे ही प्रमोट कर दिया गया था इस वजह से उसे संगीता से चिढ़ हो रही हो और वो डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस ऑफिसर है भला उसे कोई इस तरह सर्च अभियान में बिना किसी सपोर्ट या बैकअप के कैसे भेज सकता है विक्रांत को ध्यान आया कि जब वो अपने अंडरवर्ल्ड वाली दुनिया में था तो इस तरह के दोगले लोगों को टीम से तुरंत बाहर कर दिया जाता था जो टीम में दो तरह की बातें करते थे या नेगेटिविटी फैलाते थे ऐसे लोग किसी काम के नहीं होते हैं। इस वजह से विक्रांत ने उसके बारे में ज्यादा सोचना बंद कर दिया उसे जोरों की नींद आ रही थी पिछली रात वो एक मिनट के लिए भी नहीं सोया था वैसे विक्रांत पद में श्रेयस से जूनियर था और नियम के मुताबिक गाड़ी उसे ही ड्राइव करनी थी लेकिन विक्रांत भी मनमोजी आदमी है और उसके गुस्से और सनकपन से तो पूरा डिपार्टमेंट वाकिफ है इसलिए जब विक्रांत गाड़ी के पीछे वाली सीट पर जाकर लेटा था तब श्रेयस की भी हिम्मत नहीं हुई कि उसे जाकर उठाए। वो चुपचाप जाकर खुद ही गाड़ी ड्राइव करने लग गया सड़क भी ठीक ठाक ही थी इसलिए जब तक वो दोनों दक्षिण में स्थित कस्बे में सर्च के लिए पहुँचे तब तक विक्रांत ने एक झपकी भी मार ली उस इलाके में पहुँचने के बाद विक्रांत और श्रेयस सीधे ही वहां के पुलिस स्टेशन पर पहुंचे और लोकल पुलिस वालों से संपर्क किया उन तक केस की दी गई थी और उन्होंने पहले से ही योगेंद्र ढूंढना शुरू कर दिया था और जैसे ही उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है वो तुरंत ही जानकारी देंगे अब तक दोपहर हो चुकी थी लेकिन अब तक लोकल पुलिस को योगेंद्र का कुछ भी नहीं पता चल पाया था विक्रांत और श्रेयस इंतजार करते करते थक गए और फिर उन्हें भूख भी लग रही थी तो वो दोनों पुलिस स्टेशन के करीब ही एक छोटे से रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए चले गए विक्रांत के दिमाग में अदृश्य शक्ति का सिस्टम एक्टिवेट हो गया अदृश्य शक्ति ने बताया की उसका आज का सक्सेस रेट चालीस ही रहा इसलिए उसे कुछ गिफ्ट भी नहीं मिला विक्रांत को बड़ा आश्चर्य हुआ आखिर आज का टास्क इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया अभी तक तो उसने टास्क ढंग से शुरू भी नहीं किया था इतनी जल्दी कैसे टास्क खत्म हो गया और फिर उसका सक्सेस रेट इतना कम क्यों था उसे तो लग रहा था कि आज का एडवेंचर अभी शुरू भी नहीं हुआ उससे पहले ही सक्सेस रेट आ गया विक्रांत ने जल्दी से अपना नोटबुक निकाल कर देखा तो उसमें लिखा था पानी और तूफान